मंत्र पाठ करेंगे सहना सहनावतु सहनो भु सह कर्वाह तेजस्विनातम सु विष उस ईश्वर का वाचक प्रणव शब्द और प्रणव का अर्थ था प्रकर्षण इति अनव जिस शब्द के द्वारा उस ईश्वर की प्रकर्ष रूप से स्तुति की जाती है अर्थात गुणकर्म स्वभाव का वर्णन किया जाता है उसे प्रणव कहते हैं और वो क्या था ओम शब्द तो ये ओम का वाचक है ये प्रणव शब्द तो कल ओम की व्याख्या हम लोगों ने देखी कि अवधातु से मन प्रत्यय करके ये शब्द बनाया था संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं हम जब कोई धातु और प्रत्यय लेकर के शब्द बनाते हैं तो ऐसे शब्दों को कहते हैं व्युत्पन्न जिनकी व्युत्पत्ति की जा रही है व्युत्पन्न धातु और प्रत्यय से युक्त तो कल जो ओम शब्द देखा हमने ये कैसा था व्युत्पन्न समझ उत्पन्न शब्द जिसकी व्युत्पत्ति की जाती है धातु को अलग देखते हैं प्रत्यय को अलग देखते हैं फिर कुछ अन्य व्याकरण की प्रक्रियाएं करते हैं तो ऐसे शब्दों को कहते हैं व्युत्पन्न और दूसरे ऐसे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जाती वो कहलाते हैं अव्युत्पन्न जिनकी जिनमें धातु और पड़ते है को नहीं देखते तो ऐसे ही ये ओम शब्द ये व्युत्पन्न भी है और अव्युत्पन्न भी है और आपने सुना भी होगा कि कितने वर्णों को मिलाकर के बनता है ओम शब्द आकार उकार और मकार तो अकार उकार मकार इनको मिलाएंगे तो अ और उ जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ओ बन जाता है इसको व्याकरण में गुण होना कहते हैं हम्म, गुण संधि करके हा तो ये ओम शब्द मकार आगे है ही उसके और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जहां ईश्वर के नामों की व्याख्या की है वहां ओम शब्द को भी लिया है उन्होंने और वहां उन्होंने अकार उकार मकार तीनों को अलग अलग लिया है और मांडूक्योपनिषद में वहां ऐसे ही व्याख्या की गई है मांडूक्योपनिषद उसी का नाम है जिसमें ओम शब्द की व्याख्या है तो महर्षि ने वहां पर तीनों वर्णों से ईश्वर के अलग अलग गुण कर्म स्वभावों को बताया तो वहां आकार से उन्होंने क्या क्या लिया विराट अग्नि विश्व आदि आदि शब्द सबके साथ में लगाया हुआ है अर्थात और भी बहुत हैं। विराट अग्नि विश्व अब यहां अग्नि शब्द एक बार पीछे चर्चा हो चुकी है कि हम जिस पृथ्वी लोक में रहते हैं उसका मुख्य देवता कौन है अग्नि तो आकार से उसकी विराटता का भी बोध हो रहा है अर्थात वह सर्वत्र व्यापक है विराट का तात्पर्य होता है वैसे तो विशेषेण राजते शोभते इति विराट जो सर्वत्र विशेष रूप से सुशोभित हो रहा है जिस धातु से राजा बनता है वही है ये विराट में धातु और अग्नि विश्व आदि ऐसे ही उकार वर्ण से भी उन्होंने तीन अर्थ किए और फिर आदि शब्द लगा दिया हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि अब यहां वायु ये अंतरिक्ष का मुख्य देवता बताया था नहीं? जैसे अग्नि पृथ्वी का मुख्य देवता है ऐसे ही अंतरिक्ष का मुख्य देवता कौन है वायु और हिरण्यगर्भ गर्भ अर्थ भी निकाला इससे क्योंकि हिरण्यगर्भ गर्भ का अर्थ होता है कि जिसके गर्भ में जिसके अंदर सारे प्रकाशमान लोक विद्यमान हैं, और दूसरा अर्थ हिरण्य ज्ञान को भी कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है तो हिरण्य वायु तेजस ऐसे ही मकार से उन्होंने अर्थ किए ईश्वर आदित्य प्राज्य आदि यहां पर दीवलोक का देवता मुख्य कौन है आदित्य आदित्य भी इसमें आ गया और ईश्वर जो सब पर शासन कर रहा है तो यहां जो हमने मुख्य देवताओं के नाम लिए यहां ईश्वर में ही घटाने हैं सारे वो ठीक है प्रकारांतर से वो अन्य देवता भी अर्थ निकल रहे हैं लेकिन सारे यहां किस में घटाएंगे ईश्वर में ही तो ये और ओम मिलाकर के हमने ओम शब्द बनाया अब इसको अन्य रूप में भी समझते हैं कि ये जो शब्द है ओम और तीन वर्ण इसमें आ रहे हैं हम देखते हैं संसार में तीन ही पदार्थ अनादि हैं कौन कौन से ईश्वर जीव प्रकृति ये इस तरह से इनके शब्द प्रयोग में आते हैं महर्षि ने यही प्रयोग किया हर जगह ईश्वर जीव और प्रकृति तो तीन सत्ताएं अनादि हैं और ये जो वर्ण है ये वर्ण भी ऐसे ही हैं। इन वर्णों को एक नाम सुना होगा आपने अक्षर भी कहते हैं कहते हैं अक्षर अक्षर परमात्मा का भी नाम है वर्णों का भी नाम है जब परमात्मा का नाम हम अक्षर बोलेंगे तो वहां इसके दो अर्थ करेंगे एक तो अष्ट धातु से बनाते हैं अश्नुते व्यापनोति इति अक्षरम जो सर्वत्र व्यापक है अश्रूंग व्याप्त धातु से बनेगा ये और दूसरा यदि को अलग कर दें और क्षर को अलग करें तो क्षर का अर्थ क्या होता है विनाश, विनाश। है क्षर हो जाना कोई वस्तु कम हो गई उसमें से कमी आ गई विनाश होने लगा और जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है न क्षरम अक्षरम तो ईश्वर अर्थ रहा है इसमें कभी विनाश नहीं होता उसका और हम वर्णों को भी अक्षर कह रहे हैं तो ये वर्ण भी ऐसे ही हैं, इनका भी कभी विनाश नहीं होता ये सदा ऐसे ही रहते हैं चाहे हम स्वरों को ले लें या व्यंजनों को ले लें तो इन्हीं वर्णों के आधार पर तीन अनादि सत्ताओं का भी इसी ओम शब्द से अर्थ निकलता है एक महात्मा हुए थे स्वामी स्वतंत्रता नंद या स्वतंत्रानंद नाम जी ऐसे नाम था उनका स्वतंत्रता या स्वतंत्रता नंद तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है उसमें ऐसे ही व्याख्या की है उन्होंने ओम शब्द की जो मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर जीव और प्रकृति तीन अनादि सत्ताएं अब इसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा है ओम शब्द में आध। आध। आकार तो आकार शब्द सबसे प्रथम वर्ण इसमें है और अपनी वर्णमाला में सबसे प्रथम वर्ण कौन सा है आकार ही तो है और इन तीन अनादि सत्ताओं में सबसे प्रथम सबसे मुख्य कौन है ईश्वर और इसीलिए ईश्वर को सत्य भी कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद ईश्वर का नाम सत्य भी है क्योंकि सत्य में से यह हटा दें हम तो रह गया सत। तो यहां पीछे चर्चा हो चुकी है एक बार के सत्य तो तीनों है ये सत का है जिसकी सत्ता है जो उसका अस्तित्व है तो ईश्वर भी सत है जीव भी सत है और प्रकृति भी सत है लेकिन इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है श्रेष्ठ ईश्वर है तो जो सत में सत पदार्थों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसे कहते हैं सत्य ये श्रेष्ठ अर्थ को कहने के लिए इसमें यह शब्द या, या प्रत्यय और जुड़ गया है तो इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ है उसको कहने वाला जो वर्ण है वो हमारी वर्णमाला का भी सबसे प्रथम वर्ण है आकार तो आकार ये परमात्मा का द्योतक है और जो दूसरा आ रहा है कौन सा वर्ण है उकार।, उकार उकार यहां पर जीवात्मा का प्रतीक है अब उकार भी स्वर है और आकार भी स्वर है इस बात का ध्यान रखना आगे अभी और तीसरा वर्ण कौन सा है मकार मकार, मकार यह प्रकृति का प्रतीक है ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों को आकार उकार मकार कह रहे हैं अब इन तीनों वर्णों में दो ऐसे हैं जो स्वर हैं और एक कैसा है व्यंजन स्वर कैसे कहते हैं स्वयं राजंत स्वरा जो स्वयं ही सुशोभित हो रहे हैं अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और व्यंजन ऐसा होता है कि अनुअ भवती व्यंजनम अनवक भवती व्यंजनमिति, जो स्वरों के पीछे पीछे चलता है जिसका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है अगर किसी शब्द में एक भी स्वर ना हो केवल व्यंजन ही व्यंजन हो है ऐसा कोई शब्द क्योंकि वो उच्चारण में ही नहीं आएगा तो शब्द बनेगा ही कैसे तो स्वर कैसे होते हैं जो बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं अब यहां जो स्वर लिए हैं दो अकार और उकार यहां ये दोनों चेतन सत्ता के द्योतक हैं क्योंकि चेतन में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती है और प्रकृति कैसी है यह ज्ञान से शून्य है इसमें ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान का प्रतीक स्वर इसलिए परमात्मा को स्वर भी कहते हैं बहुत नाम है ईश्वर के अब यहां पर प्रश्न ये उठ सकता है कि आकार और उकार दोनों ही स्वर हैं तो आकार से ही ईश्वर का ग्रहण क्यों किया गया उकार से क्यों नहीं किया गया उकार से ईश्वर को ले लेते आकार से जीवात्मा को ले सकते थे या अन्य कोई स्वर ले आते है? पहला है तो क्या हो गया है तो स्वर ही तो यहां एक अन्य रहस्य है कि व्यंजनों में हम जब स्वरों को जोड़ते हैं तो आपको सब पता है वही विषय बोल रहा हूं मैं व्यंजनों में जब किसी स्वर को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं उनको मात्रा मात्रा लगाते हैं नी कहा से मात्राएं प्रारंभ होती है बड़े आसे हैं? जो दीर्घ आकार है वहां से मात्रा प्रारंभ होती है कि नहीं उसके बाद फिर रस्विकार की दीर्घ एक की फिर रस्व की दीर्घ की, फिर री की री की मात्रा भी होती है और ए, आई, ओ, आउ, इतनी मात्राएं हैं और ये मात्राएं किसी न किसी लिपि को लिए हुए हैं इसमें कोई मात्रा ऐसी है कोई लिपि ना हो हम जब किसी व्यंजन में इनमें से कोई मात्रा लगी होगी तो देख करके बता देते हैं कि ये ये मात्रा इसमें लगी हुई है तभी तो उच्चारण कर पाएंगे उसका क्या ह्रस्वकार की मात्रा है कोई रस्वाकार स्वर है या नहीं आकार स्वर है और स्वरों की मात्राएं होती है तो आकार की कौन सी मात्रा होती है <laughs> होती ही नहीं, नहीं होती ही। कोई व्यंजन ऐसे ही लिख दो पूरा पूरा तो आकार तो उसमें घुसा हुआ है ही यानी आकार एक ऐसी है तो मात्रा ही है लेकिन ऐसी मात्रा है कि इसकी पहचान नहीं होती ऐसे ही ईश्वर हर पदार्थ में ऐसे प्रविष्ट है कि उसका पता नहीं, नहीं लगता है सब में लेकिन छिपा हुआ है जैसे सारे व्यंजनों में आकार छिपा हुआ है आकार को लिखने के लिए हम किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगाते केवल एक व्यंजन की जो लिपि है वही तो हमने लिखा है उसको और कोई भी उसमें आकृति नहीं बढ़ाई उसकी जैसा उसका स्वरूप है व्यंजन का वही लिखते हैं लेकिन जब उकार लगाते हैं तो लिखना तो मात्रा होती है ना उसकी तो ऐसे ही जीवात्मा किसी शरीर में है या नहीं है इसकी पहचान हो जाती है कि नहीं बहुत सारे लक्षणों को देख करके न्याय दर्शन में पढ़ी लिया आप लोगों ने इच्छा द्वेश प्रतन सुख दुख ज्ञानानी आत्मनोलिंगम लेकिन परमात्मा सब में है इसकी पहचान है कोई नहीं जीवात्मा की पहचान तो है तो पहचान क्या है ये मात्रा इसलिए उकार जीवात्मा का प्रतीक है और आकार ईश्वर का प्रतीक है क्योंकि ईश्वर सब में छिपा हुआ है कैसे आकार के समान और जीवात्मा का पता लग जाता है उसकी मात्रा होती है और मकार यहां जो आ रहा है इसमें यह प्रकृति का प्रतीक है और प्रकृति कैसी है चेतनता से चेतन तासे शून्य है वो उसमें ज्ञान नहीं है तो जैसे हम किसी व्यंजन में से जो आकार उसमें छिपा हुआ है जब तक आकार है तब तक तो उसमें कोई मात्रा नहीं आएगी जैसा उसका स्वरूप है व्यंजन का वैसा ही लिखेंगे लेकिन जब हमें आकार को निकालना हो उसमें से तो क्या करते हैं नीचे एक चिन्ह और लगा देते हैं टेढ़ी सी रेखा जिसे कहते हैं हलंत का चिन्ह लगाते हैं नहीं अब यहां पर आकार निकलने के बाद हलंत का चिन्ह लगाया गया है जब तक आकार था तब तक कोई चिन्ह नहीं था उसमें तो ऐसे ही यहाँ पर ओम शब्द में जो मकार लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं मकार के नीचे छोटी सी रेखा लगाते हैं टेढ़ी करके तो ये है मकार अर्थात उसमें से स्वर निकल चुका है स्वर नहीं है ऐसे ही प्रकृति में चेतनता बिल्कुल भी नहीं है ये तीनों हैं अब यहां जो उकार है बीच में इस उकार के एक और कौन है परमात्मा और एक और कौन है प्रकृति अर्थात दोनों ओर एक और प्रकृति है और एक और परमात्मा है हम संसार में प्राकृतिक पदार्थों का प्राप्त करने का सारे जीवन प्रयास करते रहते हैं लेकिन आज तक किसी पदार्थ को किसी वस्तु को अपना बना पाए हम जिस जिसको भी अपना बनाया वही हमसे दूर होता रहा छूटता रहा यानी किसी को भी अपना बना नहीं पाए कारण क्या है कि सारे अनित्य हैं ये और हम कैसे हैं नित्य सुबह प्रकरण चल रहा था ना कितने सारे शरीर हमने पीछे लिए और सारे शरीर हमसे छूटते गए छूटते गए छूटते गए इन्हीं किसी के साथ भी हम जुड़ नहीं पाए या जुड़ गए हमें लग रहा है यहां इस शरीर में जुड़ गए लेकिन कब तक ये भी छूट जाएगा तो इसलिए जो बीच में उकार बैठा हुआ है ये अगर प्रकृति को प्राप्त करना चाहे मकार को प्राप्त करना चाहे तो उकार मकार के साथ जुड़ता है कभी उकार एक बात और ध्यान देना कि जब किसी व्यंजन में हम मात्रा लगाते हैं तो वो मात्रा व्यंजन के बाद में बोलते हैं या व्यंजन से पहले उच्चारण में लिखने में नहीं कह रहा हूं मैं व्यंजन के बाद तो क्या अर्थ हुआ इसका इसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वर उस व्यंजन के आगे है यही तो होगा अर्थात यदि उस स्वर को हम पीछे रख दें व्यंजन के तो जुड़ जाएगा उसमें या नहीं व्यंजन व्यंजन के पीछे यदि स्वर को लिख दें जैसे हमने कहा बालक तो बालक में जो बा से पहले है या बाके आगे है और अगर बा से पहले बोलेंगे तो आप बोलेंगे फिर तो बा में से आगू हटा के अगर हम बा के पूर्व में लिखें प्रारंभ में तो आप कहेंगे ना बा कहां कहेंगे तो आपको ये पता लगा कि कोई भी स्वर व्यंजन में तब जुड़ता है जब वह व्यंजन के आगे हो और यहाँ जो उ बैठा हुआ है बीच में ये मकार के आगे है या मकार से पूर्व है तो प्रकृति में जीवात्मा जुड़ पाएगा कभी नहीं, नहीं जुड़ेगा ये जीवात्मा ये प्रकृति से कभी जुड़ ही नहीं सकता और हमारा सारा प्रयास प्रकृति से जुड़ने का होता है लगातार लगातार अज्ञानता वही मिथ्या ज्ञान उसी को तो बोलते हैं यही जानना है यही आपको जनाया जा रहा है कि जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें सफलता नहीं मिलने वाली लेकिन यही उकार जब ईश्वर के साथ जुड़ता है तो और ऊ मिलकर क्या बन जाता है ओ यहां जुड़ गया कि नहीं और वो मिलकर के वो बन गया जुड़ गए दोनों देखो अर्थात जीवात्मा ईश्वर को तो प्राप्त कर सकता है लेकिन प्रकृति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रकृति उसका साथ दे ही नहीं पाएगी और कारण क्या है दोनों में विरोध है किस बात का विरोध कि एक नित्य है एक नित्य है हैं जैसे हम बाजार से बर्फ लेकर के आते हैं वो लाते तो हैं बर्फ एक किलो घर में आते आते कितना जाता है पिघलता रहेगा पिघलता रहेगा पिघलता रहेगा तो प्रकृति का सहारा है तो आप शरीर में बैठे हुए प्रकृति ही तो है सब सा, सहारा तो मिल गया लेकिन सहारा लेकर के अब करेंगे क्या हम प्रकृति को ही प्राप्त करेंगे ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो वही ये सिखा रहे हैं की इसे राग नहीं करना है हमें हम राग कर लेते हैं ना साधन कोई भी साधन के रूप में अपनाएंगे आप कोई किराए की वस्तु लाएं कभी ना? जैसे साइकिलें किरा मिल जाती थी पहले अब तो बहुत कम मिलती होंगी तो किराए पे साइकिल ली अब साइकिल किराये पे लेकर के क्या करते हैं जितना उसका उपयोग कर मिलता है दिन भर रोंदेंगे उसके लिए दिन भर चलाएंगे दिन भर चलाएंगे ना? समय क्योंकि पूरा होने वाला है उसको शाम को वापस करनी है तो पूरा पूरा प्रयोग करते हैं क्या उसे राग होता है नहीं होता ना राग क्यों पता है हमें कि ये जाएगी वापस हम ट्रेन में बस में बैठते हैं यात्रा करते हैं जहां स्टेशन आई बहुत जल्दी छोड़ते हैं और चाहते हैं कि हमारा गंतव्य शीघ्रता से आ जाए हमें न ट्रेन से राग हुआ न बस से राग हुआ कहाँ हो रहा है राग क्योंकि यहाँ हमने निश्चय मान लिया ये साधनी ही है लेकिन जहा साधन को हम साध्य मान लेते हैं वही से राग प्रारंभ हो जाता है भुण भुण भुण हैं ट्रेन छोड़ने की इच्छा नहीं होती नहीं ऐसा तो नहीं है बल्कि और चाहते हैं शीघ्र कब स्टेशन आए कहीं रास्ते में लग, रुक जाए ट्रेन किसी और ट्रेन को क्रॉस करने के, के लिए की हाँ ये ट्रेन जो है ये वाली ट्रेन तो कारण क्या है कि इस ट्रेन को हमने ट्रेन के रूप में ही नहीं समझा इसको हमने साध्य के रूप में मान लिया और इसी के सुरक्षा में इसी के प्रयास में ये ठीक तरह से रहे इसके लिए साधन जुटाने में लगे रहते हैं लगे रहते हैं तो साधन को साधन के रूप में जानने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा उदाहरण हमारे सारे सामने हैं। तो इस तरह से ये ओम शब्द बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए है लेकिन हम उन रहस्यों को न लेकर के यहाँ पर जो प्रकरण के अनुसार क्योंकि यहां पर स्पष्ट है कि तत्वाचक यहां ईश्वर ही अर्थ लेना है यहां जीव और प्रकृति को नहीं लेना है ये तो मैंने प्रसंग आपको ये बता दिया है कि ये भी अर्थ इसके होते हैं इसलिए ओम शब्द बहुत मुख्य है ये तो तत्व वाचक प्रणव अब ये इन्होंने बता दिया कि उसका वाचक प्रणव है और भी हम देखते हैं कि ये जो ओम शब्द है इस ओम शब्द को कहा प्राप्तव्य बताया गया है एक आपने कठोपनिषद में कंटिका सुनी होगी कि सर्वे वेदा यत पदम आमनति सारे वेद जिसको प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं इसमें शब्द आ रहा है पद पद किसे कहते हैं जो प्राप्त होने योग्य हो पद्यते गम्यते गम्यत तत् पदम जो प्राप्त होने योग्य होता है तो कौन है प्राप्त होने योग्य ईश्वर तो सर्वे वेदा यत पदम आमनती और एक मंत्र और भी सुना होगा आपने तद विष्णु हो परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम सूर्यः विद्वान पुरुष उनको वही दिखाई दे रहा है कौन विष्णु हो परम पदम उस व्यापक परमात्मा का परम पद वही दिखाई दे रहा है उनको और उसमें दृष्टांत कैसा दिया है कि दिवी इव चक्षु आततम जैसे हम आकाश की ओर जब अपने नेत्रों को खोलते हैं किसी अन्य स्थान पर खोले नेत्रों को तो थोड़ा सा दृश्य दिखाई देता है जब आकाश की ओर अपने नेत्रों कर लेते हैं तो कितना दिखाई देता है बहुत विस्तृत आप उसकी सीमा नहीं बांध सकते फिर अगर कोई आपसे पूछे कितने किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है तो क्या बताएंगे पता ही नहीं तो ऐसे ही ईश्वर का पद है हम कहा से कहा सीमा माने उसकी और विद्वानों को दिखाई दे रहा है वो है? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्य सूर्य अरे ये जो हमें अन्य प्राकृतिक भौतिक पदार्थ सांसारिक दिखाई दे रहे हैं ये तो उसकी सारी महिमा है उसकी रचना है ये लेकिन वो तो बहुत है ए महिमा अतो ज्यायांश पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानी त्रिपाद से वो तो बहुत विस्तृत है तो सर्वे वेदा यदम यद आमनती सर्वाणी यद हमारे सारे तप सारे अनुष्ठान वो सब उसी की ओर संकेत कर रहे हैं यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती जिसकी कामना करते हुए विद्वान पुरुष अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य चरंती तो यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इत तो संक्षेप में मैं उसे बता रहा हूं यमाचार्य कह रहे हैं कि वह पद है ओम तो वहां भी ओम शब्द आ रहा है ऐसे ही ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अश्वे निषेदु यस्तन्न किम ऋचा य इत तद विदुष ते ऋग्वेद का ही मंत्र है ये कि सारी रिचाएं सारे मंत्र उस एक पद की हो संकेत कर रहे हैं सब उसी को बता रहे हैं महर्षि ध्यान ने भी जहां वेदों के भाष्य किए हैं मंत्रों के तो वहां उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि ठीक है वेदों के मंत्रों के अर्थ आधि दैविक भी होते हैं आध्यात्मिक भी होते हैं आधि भौतिक भी होते हैं लेकिन ईश्वर अर्थ सर्वत्र होगा हर मंत्र का क्यों क्योंकि वह निमित्त कारण है इनका ईश्वर ने इनका प्रकाश किया है ईश्वर के द्वारा इनका प्रकाश हुआ है तो निमित्त कारण को हम कैसे भूल जाएंगे और जिन भौतिक अर्थों को ले भी रहे हैं हम उन पदार्थों की रचना भी तो वही कर रहा है रचना को देख करके रचनाकार का ध्यान आता है कि नहीं तो कौन सी ऐसी रचना है संसार में जिसको देख करके उस रचनाकार की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा यदि हम गहनता से गंभीरता से देखेंगे तो यदि हमारी दृष्टि दूर दृष्टि होगी तो और निकट का ही देखते रहेंगे तो फिर कुप मंडूक आपने सुना होगा कुएं का जो मंडूक होता है कुप में मेढक गिर जाए जो वहां रहता है तो उससे पूछे भाई संसार कितना बड़ा होगा ये तो क्या बताएगा वो जितना बड़ा कुआ है जितना बड़ा कुआं है उतना ही संसार तो है उसका लेकिन नहीं तब विष्णु हो परम सदा पश्यंती सूर्य तो ऐसे बहुत से मंत्र आते हैं वेदों में उपनिषदों में जो उस ओम को प्राप्त करने के लिए संकेत दे रहे हैं उसी का उपदेश कर रहे हैं और आगे अब क्योंकि प्रकरण चल रहा है ये ईश्वर प्रणधान का और ईश्वर प्रधान के द्वारा जो समाधि प्राप्त करनी है तो उसमें ईश्वर शब्द को भी समझा हमने ईश्वर किसे कहते हैं उसके लक्षण भी देखे ईश्वर का वाचक शब्द ओम ये भी आ गया अब क्या करना है तो आगे व्यास जी उसकी भूमिका बनाते हैं अगले सूत्र की कि विज्ञात वाच्य वाचकत्व से योगिना मिल गई पंक्ति विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिना ऐसा योगी जिसने वाच्य और वाचकत्व को जान लिया है वाचक कौन है ईश्वर वाचक कौन है ओम तो जिसने ओम और ईश्वर के संबंध को जान लिया है वो क्या करेगा अब तो सूत्र बोलेंगे तपह तदर्थ, तदर्थ भावनम अब जो ओम शब्द हमने अब तक समझा तो ओम शब्द का क्या करना है तत्जप तस्य जप ये तथ सर्वनाम शब्द है ये पीछे के प्रणव को ले लेगा और प्रणव जहां भी अर्थ आएगा उसको ओम ही लेना है ये तो कल मैंने बहुत समझा दिया था आपको इसमें कोई शंका तो नहीं है कि प्रणव का अर्थ ओम है कैसे बनाइए बहुत चर्चा हो चुकी थी कल इस पर तो तथ जप तत् जप उस ओम का जप जप किसे कहते हैं बार बार बोलना उसको बार बार उच्चारण करना लेकिन उच्चारण करना मात्र नहीं इनका लक्ष्य है ये कहना चाह रहे हैं तद अर्थ भावनम अर्थस्य भावनम उसके अर्थ की भावना करनी है उसके अर्थ को अपने चित्त में लाना है उसके अर्थ पर चिंतन करना है यहां जो सूत्र है ये ये जिस प्रक्रिया को बता रहा है ये समाधि की प्रक्रिया नहीं है ये समाधि से पहले की है इसको आप ध्यान तो कह सकते हैं क्योंकि समाधि में अर्थ भावन नहीं होता समाधि में अर्थ को अर्थ पर चिंतन नहीं होता है क्या होता है समाधि में साक्षात का एकाग्रता ध्यान में भी है एकाग्रता तो प्रत्याहार से ही प्रारंभ हो जाती है वहां थोड़ी एकाग्रता है धारणा में कुछ और बढ़ी ध्यान में कुछ और बढ़ी समाधि में पर्याप्त अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचेगी एकाग्रता सब में है लेकिन सब में साक्षात्कार नहीं है प्रत्याहार में कोई साक्षात्कार नहीं धारणा में कोई साक्षात्कार नहीं ध्यान में कोई साक्षात्कार नहीं समाधि में साक्षात्कार है संप्रज्ञा समाधि में और असंप्रज्ञात में भी लेकिन एकाग्रता कहां तक रहेगी असम संप्रज्ञात तक असंप्रज्ञात में वो भी नहीं रहेगी लेकिन संप्रज्ञात में एकाग्रता रहते हुए भी वहां चिंतन नहीं होता चिंतन जिसको हम कहते हैं विचार विमर्श करना किसी विषय को स्मृति में से उठा करके और उस पर विचार करना ये सब चिंतन कहलाएगा क्योंकि चिंतन बनता है चित्ती स्मृत्याम धातु का ही अर्थ है स्मृति और स्मृति क्या है ये चित्त की वृत्ति और चित्त की वृत्ति और भी है स्मृति भी एक वृत्ति है लेकिन ऐसी कौन सी वृत्ति है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं वो कौन सी वृत्ति है प्रमाण और प्रमाण में भी प्रत्यक्ष तो क्या होता है समाधि में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लेक्ष होता लेक्ष है, है। केवल प्रत्यक्ष अन्य चार वृत्तियां भी गईं, और प्रमाण वृत्ति जो एक है उनमें से भी शब्द भी गया शब्द प्रमाण अनुमान भी गया उपमान भी गया केवल प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों में रहता है हाँ ये दोनों में रहेगा लेकिन यहां मन की सहायता रहेगी चित्त की सहायता रहेगी असंप्रज्ञात में भी प्रत्यक्ष रहेगा लेकिन वो प्रत्यक्ष सीधा ईश्वर के साथ होगा बिना किसी कारण के बिना किसी साधन के सम्प्रज्ञात में चित्त करण बना रहेगा चित्त की सहायता से ही जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है उसमें तो ये जो सूत्र है तज जपस्त अर्थ यहां अर्थ के भावन की बात हो रही है अर्थ को लाने की भावन क्या होता है जैसे भू धातु का अर्थ है होना अब भू से हम बनाएंगे तो भवन बनेगा भावन नहीं बनेगा भवन माने उत्पत्ति हम मकानों की भवन क्यों बोलते हैं ये बनाए जाते हैं तो ये बनता है वो भवन लेकिन यहां है भावन एक तो होता है होना और एक हुआ लाना उसको उपस्थित करना है? अपने जो हमने चिंतन स्वाध्याय किया है जो भी संस्कार हमने बनाए हैं ज्ञान के तो जो भी हमने ईश्वर का स्वरूप शास्त्रों में पढ़ा समझा दूसरों से सुना उस अर्थ को वहां उपस्थित करना उसको पुनः उठाना यह है अर्थ का भावन और जितने जितने शब्द हम जानते हैं संसार में अब तक सीखे हैं हमने र्थ सहित जितने भी शब्द सीखे हैं उन शब्दों को हम जब भी सुनते हैं तो तुरंत अर्थ पर ध्यान पहुंचता है पहुंचता है कि नहीं, नहीं। परीक्षण करके देखें जैसे मैं शब्द बोलूंगा और अपनी अपनी दृष्टि से आप विचार करना कहां कहां ध्यान पहुंचा मेरी माता सुन लिया शब्द तो क्या मेरी माता इतने ही शब्द पर रही या ध्यान और कहीं पहुंचा पहुंचा। अपनी अपनी माँ का चित्र आपके सबके अंदर उभर आया स्वामी रामदेव सुन लिया कहा ध्यान पहुंचा जैसा उनका चित्र हमारे स्मृति में संस्कारों में विद्यमान है वहीं पहुंचेगा नहीं सीधा तो आप कितने भी शब्द बोलते रसगुल्ला कहां ध्यान पहुंचा तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं अर्थ का भावन लेकिन ईश्वर बोलते ही आप गुमसुम से हो जाते हैं हम पता ही चलता कहां ध्यान पहुंचा है आपने कहा हमने देखा ही नहीं ठीक है आपका कहना ठीक है क्योंकि यह नेत्रों का विषय नहीं है जितने संस्कार हमने नेत्रों के विषय वाले बनाए हैं या अन्य इंद्रियों के जो विषय हैं उनके संस्कार बनाए हैं तो वहां तो ठीक है लेकिन यह संस्कार हम ईश्वर के विषय में कैसे बनाएंगे तो वहां ईश्वर के हम कार्यों को ऋषियों ने जो बताए जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उनको देखते हैं और उसके संस्कार बनाते हैं और इसीलिए पीछे ओम शब्द का अर्थ किया गया था कि सर्व रक्षक है वो ये सबसे प्रमुख अर्थ है उसका अर्थात हमारे साथ क्या क्या करता है ये विचार करने वाले विषय हैं क्योंकि संसार में हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि हमारे साथ जब कोई अच्छा कार्य करता है उपकार करता है हमारा हित करता है हमारा हित सोचता है हमारे कल्याण की सोचता है तो हम कितने कृतज्ञ अपने को अनुभव करते हैं और अपना आदर अपना सम्मान उसके सामने प्रकट करते हैं उसको याद रखते हैं और कोई हानि करता है है? कोई हानि पहुंचाता है हमें हमारा पतन हो जाए हमारा विनाश हो जाए ऐसी कामनाएं बहुत से लिए हुए हैं हमारे शत्रु भी होते हैं मित्र भी होते हैं उनका भी ध्यान आता है हमें लेकिन उनको हम एकांत में बैठकर के अपना आराध्य नहीं बनाते उनके विषय में हम चिंतन नहीं करना चाहते ध्यान आ भी जाए उसको हटाना चाहते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता अब ईश्वर के विषय में देखें हम तो वो तो हमारा कभी अहित चाहता ही नहीं हमारा कभी अकल्याण चाहता ही नहीं और क्या चाहता है और क्या क्या करता है और कैसे कर रहा है ये सारी बातें हमें इन दर्शनों के द्वारा पता लगती हैं कि कैसे कैसे ईश्वर हमारे साथ ये सारे कार्य कर रहा है तो जो जो हमारा ज्ञान हमारे साथ जो उसका संबंध है इसके विषय में बढ़ता जाएगा उतना ही उतना हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाएगी क्यों बढ़ जाएगी प्रीति क्योंकि हमें लगेगा इससे अधिक तो मित्र हमारा कोई है ही नहीं इससे अधिक हमारा ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं संसार में और मंत्र बहुत से आते हैं ऐसे द्वा सुपर्णा तो आपने सुना ही होगा द्वा सुपर्णा सहीजा सखाया वहां सखा कहा गया है इसके लिए और उसके अतिरिक्त तो हमें संसार में न तो कोई चेतन सत्ता और न ही कोई जड़ सत्ता कोई भी हमें आनंद नहीं दे सकती मंत्र आता है वेद में पूरा सूक्ति ही है जिसके अंत में बार बार बार बार एक बात दोहराई जाती है कि न त्व्रिते अमृता मादयंते तेरे बिना इन अमृत पुत्रों को इन जीवात्माओं को कोई भी आनंदित नहीं कर सकता हम उसी से आनंद मांगते हैं अधाते सुम्नम ई महे सुम्न आनंद को बोलते हैं उसी से याचना करते हैं हम आपने एक लोक सुनी होगी कि जल के अंदर भी मछली प्यासी।, प्यासी प्यासी होती है ना क्यों होती है प्यासी जल के अंदर है तो हाँ अगर वो करवट न लेना तो पानी पी नहीं पाती वो करवट लेकर के पानी पीती है अब यही उदाहरण यहां घटा लो आप देखो पहली बात तो इसमें कि जल उसके चारों ओर है अंदर है तो नहीं कहेंगे लेकिन ईश्वर को हम पूर्ण रूप में ले सकते हैं अंदर भी है और बाहर, बाहर भी है तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्या से ईश्वर हमारे चारों ओर है अंदर भी बाहर भी वहां तो केवल जल बाहर ही बाहर है लेकिन है चारों ओर उसके भी इतनी बात वहां भी घट जाएगी दृष्टांत को हम जिस धर्म को लेकर के बोलते हैं जितनी बात को लेकर के बोलते हैं उतनी ही पकड़नी होती वहां तो मछली के चारों ओर जल होने पर भी और प्यास लग रही हो उसको और करवट न ले तो प्यास उसकी नहीं बुझती ऐसे ही हमारे सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है लेकिन हम करवट नहीं ले रहे करवट क्या नहीं ले रहे हम अपना मुख प्रकृति से नहीं मुड़ रहे हम अपनी वृत्तियों को अंदर की ओर नहीं मोड़ रहे क्योंकि इंद्रियों का द्वार बाहर की ओर होता है परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात पर नाहर बाहर कोई देखेंगे लेकिन धीर पुरुष क्या करता है कष्टित धीरह प्रत्यक आत्मानम ईक्षक वो अंदर को मोड़ लेता है सारे द्वार बंद कर देगा अब द्वार बंद करते ही क्या हो गया ये हमने करवट ले ली आप प्यास बुझेगी हमारी तो मंत्र आता है इसका एक अपाम मध्ये तस्थिवांशम त्रिष्णा विद जरितर मृडा सुक्षत्र मृदय अपाम मध्ये हम लोग अपके, अप के जल के लिए यहां जल परमात्मा का ही वाचक है जो सर्वत्र व्यापक है तो अपाम मध्ये तस्थिवांशम जीवात्मा विलाप कर रहा है कि मेरे चारों ओर जल मुझे दिखाई दे रहा है मैं जल के मध्य में खड़ा हूं तेरे ही मध्य में खड़ा हूं लेकिन तृष्णा विदत जरितर ये तृष्णा ये प्यास मुझे परेशान कर रही है मुझे प्यास की अनुभूति हो रही है, है मृडा सुखत्र कहते हैं परमात्मा के लिए सुख अर्थ में आता है मृड सुख ने धातु कि हे सुख स्वरूप ईश्वर आप मुझे क्यों नहीं आनंदित कर देते उस पर आरोप लगा रहा है क्यों नहीं आनंदित कर देते वो तैयारी ही बैठा है भी कहते हैं पानी वही तो है ये ये लोकोक्ति वहीं से यहीं से निकली है अपाम मध्यवां तृष्णा विदारम तो ऐसा वह ईश्वर उसका ओम नाम तो उसका जप करते हुए उसका उच्चारण करते हुए हमें उस ओम को बार बार नहीं बोलना है अब हमने ओम शब्द बोला अब उसके अर्थ पर हमारा चिंतन प्रारंभ हुआ और वो चिंतन अधिक से अधिक तब हो पाएगा जितना अधिक से अधिक हमारा स्वाध्याय होगा क्योंकि इसी सूत्र के भाष्य में आगे व्यास जी कहेंगे कि योगाद स्वाध्याय आसीत है? स्वाध्यायाद योगमासीत आशीत योगात् स्वाध्याय आमनेत स्वाध्याय योग परमात्मा प्रकाशित तो स्वाध्याय यदि हमारा नहीं है तो हम चिंतन करेंगे क्या हमने कोई सामग्री इकट्ठी ही नहीं की हमने संस्कारों में कोई विषय डाला ही नहीं तो संस्कारों में से विषय उठाएंगे कौन सा फिर हमने संस्कारों में भरे हैं सांसारिक विषय भिन्न भिन्न वस्तुओं से व्यक्तियों से जुड़ी स्मृतियां यही तो है अपने अंदर झांक करके देखें हम कि क्या क्या हमने अब तो इकट्ठा किया है तो एकांत एक में तो बैठेंगे तो वही तो उभरेगा एकांत में बैठने से ही हमारा परीक्षण होता है हम भले ही कितना ही कह लें लोगों के सामने कि मैं बहुत एकाग्र हो जाता हूं मैंने बहुत स्वाध्याय किया है ये किया है वो किया है लेकिन परीक्षण यदि करना हो अपना तो एकांत में बैठ करके देखें कि अब कितना रुक पा रहा है हमारा चित्त कितना एकाग्र हो रहा है और कितना हम किन किन विषयों का चिंतन कर रहे हैं हम साधना करने बैठते हैं ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन कहीं और ही दौड़ रहा है उसकी दौड़ रुकी नहीं पा रही है फिर हम क्या करते हैं निराश हो जाते हैं कि ये रास्ता गलत है ऋषियों ने गलत बताया है ये हमें करना तो है संसार के विषयों से वैराग्य लेकिन क्या कर बैठते हैं ध्यान की विधियों से वैराग्य कर बैठते हैं ध्यान की विधियों से वैराग्य कर बैठते हैं ये ठीक नहीं बताया ऋषियों ने गलत है ये परीक्षण में सिद्ध नहीं हो पा रहा है हम परीक्षण कर रहे हैं ना उसका बैठ करके लेकिन यहां इसीलिए सावधान किया है कि स्वाध्याय और योग स्वाध्याय और योग दोनों चलने चाहिए तो पहले हमारे पास विषय हो ईश्वर का जितना गुणगान मंत्रों में किया है उन सबको इकट्ठा करें उनका स्वाध्याय करें है, हमारे ऋषियों ने जो जो लक्षण बताए हैं ईश्वर के उनको देखें और देखें कि बिना ईश्वर के हमारा क्या कार्य हो सकता है कुछ भी तो नहीं हो सकता हम कहा अहंकार और गर्व अपना पाले हुए हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ईश्वर को हटा के देखिए एक मिनट के लिए कुछ भी नहीं संपन्न हो सकता तो ऐसा ईश्वर जो हमारे प्रत्येक कार्य में सहायता कर रहा है और नित्य है हम भी नित्य हैं वह भी नित्य है कभी हमारा साथ उसे छूटने वाला नहीं है तो ऐसे नित्य को प्राप्त करना है? और यहां नित्य को प्राप्त करने के लिए साधन अनित्य ही होंगे साधन तो अनित्य ही होंगे अनित्य साधनों से ही नित्य की प्राप्ति होती है सुनने में जरा अटपटा सा लगता है ये लेकिन ये यमाचारी जब नचिकेता को समझाया है वहां ऐसा ही कहा है उन्होंने कि इन्हीं अनित्यों से नित्य की प्राप्ति होगी जैसे जब मकान बनाते हैं और मकान बनाकर के लेंडर डालते हैं जब ऊपर तो लैंडर डालने से पहले क्या करते हैं लैंडर डालने से पहले जो धूला बनाते हैं उसकी पूरी तैयारी करते हैं नीचे इसकी सपोर्ट लगाएंगे बहुत सारे और पूरा लकड़ी उकड़ी लगा करके पूरा प्रबंध करते हैं कि नहीं तो जो प्रबंध किया गया है लैंडर डालने से पहले और उस प्रबंध में जो जो साधन अपनाए गए इन साधनों को हम लगाए रखेंगे ऐसे ही साधन लगाए सारे ऊपर फिर सीमेंट रेता बजरी जो भी कुछ है डालकर के जब वो पक जाता है तो पकने के बाद फिर क्या करते हैं सारे साधनों को हटा देते हैं अब कहां रहे साधन और प्रारंभ में वो साधन ही न हो तो लैंडर पड़ जाएगा नहीं पड़ेगा। तो लैंडर क्या है यहां स्थायी चीज कुछ काल के लिए हमेशा के लिए नहीं हैं? हम स्थिर मानना है ना उसको तो स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हमने अस्थिर साधनों को अपनाया और अस्थिर साधनों को छोड़ दिया फिर बाद में अब से कोई लगाव नहीं रहा जैसे सर्प अपनी कैंचुली को उतार देता है जो कैंचुली उसको कच्ची अवस्था में जब तक पकी नहीं थी वो तब तक वह कैंचुली से उसको राग था और वही कैंचुली जब पक जाती है और उसके शरीर को छोड़ने लगती है तो अब वो कैंचुली उसको दुखदाई बनने लगती है उसे खुजली मचती है बार बार बार अब वो क्या करता है अपने को रगड़ता है बार बार दौड़ लगाएगा इधर उधर के लिए तो धीरे धीरे कैंचली उसके पीछे को निकल लगती है और वो आगे निकल जाता है तो ऐसे हमारा भी ज्ञान जब परिपक्व होता है तो परिपक्व ज्ञान के आधार पर अब तक जो हमने अपनी सारी मिथ्या मान्यताएं पाल रखी थीं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और हम इन्हीं अनितों में से निकल करके बाहर को उस को प्राप्त कर लेते हैं तो इस तरह से ये ईश्वर की साधना योम का जप लेकिन अर्थ सहित यदि नहीं है तो क्या है हम यंत्र के समान बन जाते हैं जैसे हम लोग संध्या हवन करते हैं तो बहुत से मंत्रों के अर्थ भी साथ हम बोल देते हैं पद्यों में बोलते हैं नहीं अब जैसे मंत्र हमारे लिए अर्थहीन थे हम मंत्र बोलते हैं अर्थ कहां ध्यान आता है उनका ऐसे ही जो अर्थ बोला हमने वो भी वैसा ही बन जाता है मंत्र का समान पूजनीय प्रभु मारे भाव उज्जवल कीजिए पूरी पूरी प्रार्थना कर जाएंगे यज्जी की लेकिन उन वाक्यों के जो अर्थ है उन शब्दों के वो ध्यान आता है क्या आता है। बस केवल एक यंत्र के समान बैठ जाते हैं एं? जैसे कोई रिकॉर्ड चला दिया अब वो उच्चारण चल रहा है मुख से है बोल रहे हैं पूजनीय प्रभु मारे भाव उज्जवल कीजिए और ध्यान कहीं और जा रहा है भावों को अपवित्र करने का एं? चलता रहता है चलता रहता है तो वो अर्थ भी अनर्थ हो जाता है फिर वहां वो अर्थ कुछ नहीं है तो इसलिए अर्थ की भावना का तात्पर्य हम उसमें डूब जाएं बिल्कुल क्योंकि यहां एकाग्रता का ये चल रहा है प्रकरण हमें एकाग्रता लानी है उस समय अन्य कोई विषय ध्यान में आना ही नहीं चाहिए यह है एकाग्रता तब परमात्मा से प्रीति बढ़ती है क्योंकि महर्षि ने जो लिखा है यहाँ ये यह जो हम मंत्र बोलते हैं आठ मंत्र ईश्वर की प्रार्थना उपासना के यहाँ प्रश्न किया गया है कि हम परमात्मा से प्रार्थना उसकी स्तुति क्यों करें क्या परमात्मा ये प्रशंसा चाह रहा है हमसे अपनी जैसे लोक में हमारी कोई प्रशंसा करता है कितना अच्छा लगता है तो परमात्मा को अच्छा लगेगा यही तो हम देख रहे हैं कि परमात्मा स्तुति कह रहा है मेरी स्तुति करो इसका अर्थ प्रशंसा की इच्छा है उसको वो प्रशंसा चाह रहा है अपनी लेकिन ऐसा नहीं उसकी स्तुति करने से उसके गुणों का वर्णन करने से हमें उसके विषय में हमारे साथ क्या क्या करता है उसका पता लगता है तो उन्होंने लिखा है महर्षि ने कि पहली बात तो यह है कि स्तुति करने से प्रीति बढ़ेगी उसके साथ में हमारी और प्रार्थना करने से निरभिमानता आती है आप लोक में भी किसी के सामने प्रार्थना करेंगे तो आपको विनम्र होना ही पड़ेगा तो ईश्वर के सामने हमें विनम्र रहना है क्योंकि उसके द्वारा जो हमारे लिए कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है इसलिए सबसे अंत में जो मंत्र आता है और सबसे उस मंत्र में भी अंतिम जो वाक्य है क्या है उक्तिम भूषे नाम यहां कोई कसर नहीं छोड़ी है करता है अत्यधिक जितना भी हो सकता है जितनी मेरी सामर्थ्य है प्रभो मैं तेरे लिए नमन के वाक्य बोलता हूं भूष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमान तो ऐसे हम अर्थ की भावना करके और तब उसका जब करेंगे तो एकाग्रता हमारी संपन्न होगी भाष्य को थोड़ा कल देख लेंगे थोड़ा सा रह गया है ये आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं प्रणोदनीय। हो